श्री रामकृष्ण भक्त मालिका लक्ष्मी दीदी अठारह सौ ईस्वी फरवरी महीने में बुधवार को सरस्वती पूजा के दिन बारह बजे लक्ष्मी दीदी ने अपने पिता के घर जन्म लिया था बचपन से ही वे अपने गृह देवता शीतला तथा रघुवीर की पूजा आदि में आनंद अनुभव करती थी वे इतने शांत स्वभाव की थी कि अपने घर के लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ बात तक नहीं करती थी गांव की ही पाठशाला में उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की थी फिर दक्षिणेश्वर निवास काल में श्री रामकृष्ण के निर्देश पर शरद भंडारी नामक 11 वर्ष के लड़के ने उन्हें वर्ण परिचय, द्वितीय भाग तक पढ़ा दिया था लक्ष्मी देव जी के बचपन में ही उनके पिता रामेश्वर का देहावसान हो गया था निधन के पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि रामलाल का विवाह गोघाट के उत्तरी मोहल्ले में और लक्ष्मी का दक्षिणी मोहल्ले में होगा तदनुसार पिता के परलोक गमन के कुछ समय बाद ही ग्यारह वर्ष की आयु में लक्ष्मी का विवाह हुआ दक्षिणेश्वर में रामलाल से यह संवाद सुनकर भाव समाधि में मग्न श्री रामकृष्ण ने कहा था वह विधवा हो जाएगी निकट बैठे हृदय ने जब इस कथन पर आपत्ति व्यक्त की तो ठाकुर बोले मां जो कहवाया क्या करूं लक्ष्मी मां शीतला का अंश है वह बड़ी तेजस्वी देवी है और जिसके साथ विवाह हुआ है वह साधारण जीव है साधारण जीव लक्ष्मी का भोग नहीं कर सकता उसका विधवा होना अवसम्भावी है इसके पहले भी उन्होंने कामार में एक बार कहा था लक्ष्मी यदि विधवा हो जाए तो अच्छा हो तब वह घर के देवताओं की सेवा आदि कर सकेगी विवाह के एक दो महीने बाद लक्ष्मीमणि के पति श्री धन कृष्ण घटक एक बार एक ही दिन के लिए कामार आए थे वहां से वे जीविका की खोज में निकले परंतु उसके बाद वे फिर घर को वापस नहीं लौटे 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उनका कोई समाचार नहीं मिला तो ससुराल के बुलावे पर लक्ष्मी मणि ने वहां जाकर यथा पति के प्रतीक के रूप में कुछ पुतले का दाह तथा श्राद्ध आदि किया उनसे अपने पति की संपत्ति ग्रहण करने का अनुरोध किया गया पर वे राजी नहीं हुई उनका ससुराल में रहना भी नहीं हो सका क्योंकि उसमें ठाकुर की सहमति नहीं थी ठाकुर के देहावसान के बाद केवल एक ही बार वे वहां गई थी लक्ष्मी देदी का प्रारंभिक जीवन एक अभावग्रस्त परिवार में बीता था जब उनकी आयु बहुत कम थी उन दिनों की बात है उस समय श्री रामकृष्ण कामार पुकुर में ही निवास कर रहे थे एक दिन घर में अन्न न होने के कारण लक्ष्मी देदी की माता ने श्री कृष्ण को बिना बताए ही बालिका के आंचल में आठ आने पैसे बांधकर उसे अनाज लाने को मुकुंदपुर भेजा किंतु तो बालिका खाली हाथ ही लौटी लौटाते समय वह ठाकुर की दृष्टि में आ गई लौटते समय वह ठाकुर की दृष्टि में आ गई और उनके पूछने पर सजल नेत्रों से उन्हें सब कुछ कह सुनाया ठाकुर को हालत समझने समझते देर न लगी और उन्होंने उसी समय गंगा विष्णु की सहायता से के में बीघा और कामारीघा की सहायता से में बीघा जमीन खरीदवा दिया। रामेश्वर के दिवंगत होने के पश्चात अठारह ईस्वी में परिवार की आर्थिक अवस्था और भी बिगड़ गई तब लाहा बाबूओ के परिवार की बेटी प्रसन्न भई ने परामर्श दिया बाबुओं की दैनिक अतिथि सेवा के समय रामलाल थालिया लेकर वहां जाया करे और प्रसाद वितरण के समय उन्हें आगे बढ़ा दिया करे। इसके अतिरिक्त चट्टोपाध्याय परिवार के गृह देवता की सेवा के लिए बाबू के घर में सीधा आया करता था इन दुर्दिनों में चट्टोपाध्याय परिवार का इसी प्रकार निर्वाह हुआ था अठारह ईस्वी से अठारह ईस्वी तक लक्ष्मी दीदी प्राय दक्षिणेश्वर में ही रहा करती थी उस समय ठाकुर विनोद में मां और दीदी का तोता महना कहकर उल्लेख किया करते थे वे पिंदरे के समान नौबत घर में जो रहा करती थी इसी अवध में दीदी को ठाकुर से शिक्षा दीक्षा पाने का अवसर मिला था जब माँ ठाकुर की सेवा के लिए पहले श्याम पुकुर और बाद में काशीपुर रहने को गई तो लक्ष्मी दीदी प्राय ही उनके साथ रहा करती थी के पूर्व ठाकुर ने माता जी से कहा था लक्ष्मी का थोड़ा ध्यान रखना वह काम करके अपना निर्वाह करेगी तुम लोगों पर भार नहीं होगी तो वृंदावन में और पूरी जाते समय माँ दीदी को भी साथ ले गई थी उसके बाद माँ का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था संभव होने पर लक्ष्मी दीदी उनके साथ रहती या फिर कामार पुकुर में निवास करती रामलाल दादा की पत्नी का देहावसान हो जाने पर उन्होंने अपनी इस बहन को दक्षिणेश्वर लाकर अपनी कुटिया में रखा इसी कमरे में उनके लगभग दस वर्ष बीते थे इसी जगह पर वे दीक्षा आदि देकर शिष्य मंडली का गठन करती रही और धीरे धीरे शिष्यों ने उनके निवास के लिए वही पक्की दुमझला मकान बना दिया इसी मकान में और भी दस वर्ष बिताने के बाद वे पूरी धाम चली गई दक्षिणेश्वर में ठाकुर लक्ष्मी दीदी को खूब भजन करने का उपदेश दिया करते थे होने के पहले ही तला जाते हुए लक्ष्मी दीदी और माताजी को जगाने के लिए आंख लगा जाते थे। और यदि देखते कि वे नहीं उठी हैं, तो दरवाजे पर पानी डाल दिया करते थे इससे बिस्तर भीग जाने के भय से वे लोग जल्दी से उठ जाती थी कभी कभी तो बिस्तर थोड़ा भींग भी जाता था ये लोग नौबत खाने के पर्दे पर उंगली के बराबर छेद में से कृष्ण की लीलाएं देखा करती थी ने एक से कहा था यदि भगवान का स्मरण न हो तो मेरा ही चिंतन करना उसी से हो जाएगा लक्ष्मी दीदी ठाकुर को ही गुरु मानती थी तथा गुरु एवं ईश्वर को अभिन्न मानती थी वे ठाकुर को अवतारी भी कहा करती थी एक बार शीतला माता ने स्वप्न में ठाकुर से कहा था मैं एक रूप से घट में अवस्थित हूँ और दूसरे रूप से तुम्हारी लक्ष्मी में लक्ष्मी को खिलाने से ही मुझे भी खिलाना हो जाएगा। काशीपुर काशी ने दो बार लक्ष्मी दीदी की शीतला ज्ञान से पूजा की थी एक बार उन्होंने गिरीश चंद से कहा था एक दिन लक्ष्मी को मिठाई आदि खिलाना इससे माँ शीतला को भोग देना हो जाएगा वह उन्हीं का अंश है एक बार ठाकुर के मन में लक्ष्मी को कंगन और हार पहनाने की इच्छा हुई थी परंतु नहीं कर सके बाद में में ज्ञात होने पर भक्तों ने वे आभूषण बनवा दिए, त्याग सुप्रतिष्ठित दीदी ने कंगन का जोड़ा केवल एक बार पहनकर ही दूसरे को दे दिया तथा हार भी थोड़े दिन बाद अपने गले से उतार दिया संसार के प्रति आजन्म वैराग्य के फलस्वरूप एक बार पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने ठाकुर से कहा था मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी मैं आने वाली नहीं हूं। इसके उत्तर में ठाकुर ने अपनी लीला का स्मरण दिलाते हुए कहा था बचकर जाएगी कहा तो कल में शाक की बेल है खींचते ही आना होगा दक्षिणेश्वर निवास काल में लक्ष्मी दीदी विद्यापति तथा चंडीदास की पदावली का पाठ करती थी और भजन गाकर माता को सुनाया करती थी काशीपुर में रहते समय एक बार ठाकुर ने उन्हें तथा मास्टर की को भिक्षा मांगने भेजा था। कृष्ण के के पश्चात अनेक तीर्थों को गई थी माताजी के साथ उनके वृंदावन तथा पूरी धाम जाने का उल्लेख हम पहले कर आए हैं इसके बाद भी वे कई बार वृंदावन गई थी एक बार वे अपने से अधिक आयु वाले एक भक्त तथा कामार रुक्मी नाम की एक शिष्या के साथ वृंदा बन गई थी लो लग जाने के कारण उस भक्त उसका वृंदावन हो गया उसके ने शांत होने के पहले ही देदे ने को घर की सफाई करने भेजा मौका देखकर रुकमणी ने संदूक तोड़ा और उसमें से दो सौ रुपये लेकर चंपत हो गई दीदी ने मकान में लौट पाया कि मात्र कुछ आने पैसे के सिवा उनके पास सब कुछ भी अब कुछ भी नहीं रह गया है इसके पहले एक ब्रजवासी उनके दान पर पुष्ट हो चुका था परंतु अब वह दीदी को सिर रखने का स्थान देने को भी राजी नहीं हुआ दूसरा चारा नहीं देखकर दीदी ने सहायता के लिए गांव को पत्र लिखा और सस्ती बासी रोटियां खरीदकर उनके सहारे दिन बिताने लगी छह सात दिन बाद कामार पुकुर से एक भक्त आया और उन्हें वापस ले गया इधर शीघ्र ही रुक्मणी का अंतिम काल आ पहुंचा मृत्यु पर पड़ी उसने दीदी के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि अब वह धनराशि वापस करना उसके बस की बात नहीं है क्योंकि वह उसे अपने भाइयों को दे चुकी है उसने लक्ष्मी दीदी से क्षमा की याचना की और उनका प्रसाद मांगा लक्ष्मी दीदी ने निर्विकार चित्त से उसकी अभिलाषा पूर्ण की पूरी में पूरी धाम में कई बार गई थी इसके अतिरिक्त उन्होंने गया काशी गंगा सागर आदि तीर्थों का भी दर्शन किया था पुरी धाम के प्रति उनके मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था भक्तों ने वहां पर उनके लिए एक पक्का मकान बनवाकर उस पर एक प्रस्तर लगवा दिया था जिस पर मकान का नाम लक्ष्मी निकेतन लिखा था और उसके ऊपर अंकित था जय प्रभु रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से अन्य लोगों के साथ पूरी धाम जाकर लक्ष्मी दीदी ने वंगी 4 फागुन 1924 ईस्वी को वहां गृह प्रवेश किया तथा अपने जीवन के अवशिष्ट दिन मुख्यतः वहीं बिताए 24 फरवरी 1926 ईस्वी बुधवार को उसी भवन में वे महासमाधि में लीन हुई लक्ष्मी दीदी के की गंगा भक्ति उल्लेखनीय है दूसरी मंजिल की छत से गंगा दर्शन करते रहने की आशा में उन्होंने दक्षिणेश्वर में दुमंजला मकान बनाकर ऊपर में मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की थी परंतु यह योजना के कारण पर्याप्त धन एकत्र होने तक उन्होंने उस छोटे से मिट्टी के घर में ही काफी समय बिताया था अंत में वह घर छोड़कर पूरी धाम जाते समय वे मां भवतारिणी तथा गंगा जी से कह गई थी कि दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर ही उनका शरीर त्याग हो में अपना अंतकाल आसन जानकर वे दक्षिणेश्वर लौटने के लिए व्याकुल हुई थी, परंतु कारणों से उनकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी लक्ष्मी देवी का दैनंदिन जीवन साधना से परिपूर्ण था पुरी में लक्ष्मी निकेतन के निवास काल में वे प्रतिदिन तड़के तीन बजे उठ जाती थी तथा शौच आदि से निवृत्त होकर क्रमशः श्री रामकृष्ण श्री दुर्गा महाप्रभु एवं राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए बहुत समय तक जप किया करती थी फिर थोड़ा सा प्रसाद लेती थी और 9 या 10 बजे स्नान करने के बाद पुनः 11 बजे बारह बजे तक जप करती थी अपराह्न में भी वे फिर माला लेकर बैठती तथा संध्या होने के बाद पुनः दो घंटे जप करती साथ ही हरिनाम का कीर्तन भी चलता रहता अंत में रात के आठ बजे रात पंचाध्याय के एक अध्याय का पाठ करके प्रसाद ग्रहण करती और तत्पश्चात लेटा करती राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल था कि एक बार प्रातः चार बजे से रात के नौ बजे तक वे निरंतर राधा कृष्ण प्रसंग में बोलती ही रही इतने पर भी विराम के लक्षण न देखकर भक्तों को उनके मुख पर हाथ रखकर उसे बंद कराना पड़ा वृंदावन के बारे में वे कहा करती मैं वृंदावन की वासी हूँ या कहती मैं गोप बाला हूँ वैष्णव में मग्न दक्ष्मी दीदी अपनी भावधारा को अक्षुण रखने के लिए आवश्यकता प्रतीत होने पर असीम साहस का भी परिचय देती थी एक बार जब उपेंद्र लाहा ने कामार पकुर में चट्टोपाध्याय वंश की कुलदेवी शीतला के सम्म बकरे की बलि देना चाहा तो देदी ने उन्हें मना किया परंतु लाहा महाशय नहीं माने इस पर दीदी उन्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर रोकने लगी लाचार होकर उपेन्द्र बाबू को मान जाना पड़ा और तब से कोई भी बलि देने को नहीं गया में सिद्ध लक्ष्मी देवी के अंतिम जीवन में अन्य असंख्य गुणों के साथ ही एक सार्वजनिक गोस्वामी के उत्सव के उपलक्ष्य में वे केन्दुभिल्लो ग्राम में गई थी वहां भक्त के अतिरेक में उन्होंने जाति भेद को लांग कर गोस्वामी जी के अपने ही कुल के वैष्णों का जो युगी जाति के थे बनाया भोजन ने संकोच ग्रहण किया उनके वैष्णव भक्ति भी ऐसी ही विलक्षण थी याचक वैष्णव की अभिलाषा पूर्ण करने तो हेतु त्यागी सन्यासियों के जीवन में थोड़ी भी शिथिलता का आभास पाते ही वे आग बबूला हो उठती थी एक बार एक सन्यासी को महिलाओं के साथ जरूरत से ज्यादा मेल जोल रखते देख कर उन्होंने कहा था छी छी महिलाओं के पीछे पीछे दौड़ते हो भैया तुम तो सिंह के बच्चे होकर सियार जैसा आचरण कर रहे हो अंतिम दिनों में जिस किसी ने दे उन्हें देखा है वह जानता है कि किस प्रकार वे श्री राम कृष्ण के बारे में बोलते हुए भाव सागर में डूबकर कर बाह्य ज्ञान खो बैठती थी उनका संपूर्ण हृदय श्री रामकृष्ण भक्ति से लबालब भरा था ये कहा करती थी मैंने जो कुछ जाना या सीखा वह ठाकुर से ही है ठाकुर ने कामारकुर दक्षिणेश्वर श्याम तथा काशीपुर में अपने अशेष स्नेह की पात्री इस भतीजी को कितने ही प्रकाश से शिक्षा प्रदान की थी व स्वतः लक्ष्मी देवी के जीवन की चर्चा करने के बाद पूज्य पाठ स्वामी शंकरानंद जी के स्वर में स्वर मिलाकर स्वतः ही यह कहने की इच्छा होती है लक्ष्मी देवी के जीवन में हिंदू वैधव्य जीवन की निष्ठा भक्त तथा भावराज्य का अपार आनंद और उसके साथ ही दैवी संपत्ति का स्फुरन ही रामकृष्ण देव की लीला एवं उपदेशों की चिर सत्यता ही प्रमाणित करता है